शिव पुराण रुद्र संहिता परमेश्वर शिव बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या कष्ट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा हरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है रुद्रध्येयो भमास्तव हरस्तथा तस्य रुद्रस्य जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा यह बात सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं है रुद्रभक्तो नरो यस्तु। तो निंदाम तस्य च भस्म निंदा कर संशय तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो ऐसा करके भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है ताम य समाश्रि नूनम मामे वह सामश्रिता अंतर निर्ये पचति ध्रुवम् ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा श्री विष्णु बोले करुणा जगन्नाथ शंकर मेरी यह बात सुनिए मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा स्वामीन जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें नाथ जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है मम भक्त यह स्वामी स्था करती तस्वैनवासम प्रजक्ष निधवम तद भक्तों भवेश स्वामीन मम प्रियो सह एवं नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर कर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर ध्यान हो गए तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं शिवलिंग की जो वेदी या अर्घ्या है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है क्योंकि उन्हीं में निखल जगत का लय होता है वहां जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है